अब छह ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर अग्निसादृश्य होने से विद्वानों के विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो लोग आपके लिए ईश्वर ज्ञान बड़े विहार की विद्या और उत्तम बुद्धि को सब काल में देते हैं वे यश और धन से युक्त करने चाहिए फिर अग्नि के सादृश्य से राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आपके सेनाध्यक्ष और न्यायधीश विद्या विनय और धर्म आदि से प्रकाशमान हुए अपनी प्रजाओं का पालन करते और दुष्ट शत्रुओं का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते हैं उनके लिए आपको चाहिए की बहुत प्रतिष्ठा और बहुत धन देकर दिन रात धर्म अर्थ काम मोक्ष की उन्नति करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य सूर्य और बिजली के सदृश राज्य और ऐश्वर्य की उन्नति करते हुए यश को विस्तारते हैं वे सबसे सब प्रकार सत्कार को प्राप्त होते हैं भावार्थ ही राजन जो कदाचित अज्ञान वा प्रमाद से हम लोग अपराध करें उनको भी दंड के बिना क्षमा न कीजिए और हम लोगों को उत्तम शिक्षा से धार्मिक करके पृथ्वी के राज्य के अधिकारी करिए फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हों और शिक्षा को प्राप्त होकर पापस स्वरूप कर्म का त्याग कर अन्यों का भी त्याग करें करावें सबके मित्र होकर कुमार और कुमारियों को उत्तम शिक्षा देकर और संपूर्ण विद्या प्राप्त कराके सुख युक्त करें वैसा आप लोग भी आचरण करो इस सुक्त में अग्नि राजा और विद्वान के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 12वां सुक्त 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 13वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो वायु बिजली और सूर्य के गुणयुक्त पुरुष प्रजाओं का पालन करते हैं वे उस सत्य न्याय से बहुत रत्नों के कोष को प्राप्त हैं अब सूर्य लोकादिकों के निमित्त कारण को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है इस सृष्टि में परमात्मा ने जैसे सूर्य की उत्पत्ति से जल अग्नि और पवन रचे वैसे ही पृथ्वी आदि को के भी निमित्त कारण रचे यह जानना चाहिए भावार्थ हे मनुष्यों जैसे किरणें सूर्य को अंधकार से दूर करने के लिए धारण करते हैं वैसे ही संपूर्ण जगत की अविद्या दूर करने के लिए और विद्या की रक्षा करने के लिए सब प्रकार सत्य के उपदेश को करो अब सूर्य दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे उपदेशक जैसे सूर्य प्राप्त कराने वाले किरणों के आकर्षणादिकों से अपने प्रकाश का विस्तार करता हुआ चर्म से देह के सदृश ढापता हुआ अंतरिक्ष के मध्य में विहार करता है वैसे ही अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करके इस संसार में बिचरिए अब सूर्यमंडल प्रश्नोत्तर पूर्वक विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन यह सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं गिरता है किससे चलता है और कैसे प्रकाश का धारण करने वाला और सुख कारक होता है इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया इससे नीचे नहीं गिरता है और अपने समीप वर्तमान भूगोलो के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्तमान है और संपूर्ण समीप में वर्तमान पदार्थों के आकर्षण से धारण करता और परमेश्वर की व्यवस्था से सुख कारक वर्तमान है यह जानना चाहिए इस सुक्त में सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 13वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 14वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि सादृश्य से विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो जैसे सूर्य प्रातः काल से शोभित होता है वैसे ही सत्य के उपदेश से रथ से मार्द के सदृश्य विद्या के सुख को प्राप्त कराते हैं वे इस संसार में कल्याण कारक होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो विद्वान लोग संपूर्ण विद्याओं को पढ़कर ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास से ज्ञान को प्राप्त होकर किरणों से सूर्य के सदृश जनों के अंतःकरणों को उपदेश से उज्जवल करते हैं वे ही सबको सत्कार करने योग्य होते हैं अब विदुशी के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो सुंदर प्रिया उत्तम लक्षणों से युक्त अद्भुत रूप वाली पतिव्रता स्त्री पुरुष को प्राप्त होवे वह प्रातः काल के सदृश कुल का प्रकाश करती हुई और संतानों को उत्तम शिक्षा देती हुई सबको आनंद देती है अब स्त्री पुरुष के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे स्त्री पुरुषों आप लोग यदि रात्रि के चौथे प्रहर में उठ और आवश्यक कृत्य करके वाहन वा पैरों से सूर्योदय से पहले शुद्ध वायु देश में भ्रमण करें तो आप लोगों को रोग कभी न प्राप्त होवे जिससे की बलिष्ठ और अधिक अवस्था वाले हुए इस गृह आश्रम में बड़े आनंद को भोगो फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थक हे विद्वन जीव यह नीचे की दशा को किसी रीति से नो प्राप्त होवे जो अविद्या आदि बंधन का त्याग करे तो किस कर्म से सुख को प्राप्त होता है जो धर्म का अनुष्ठान करे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 अब दश ऋचा वाले 15वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे अग्नि सूर्य रूप से सब व्यवहारों को प्राप्त कराता है वैसे ही विद्वान संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कराता है अब अग्नि विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे उत्तम सेना से युक्त सेनाध्यक्ष पुरुष तीन प्रकार के सुख को प्राप्त होता है वैसे ही अग्नि विद्या का जानने वाला शरीर आत्मा और इंद्रियों के आनंद को प्राप्त होता है फिर अग्नि विषय का वर्णन अगले मंत्र में करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे देने वाले अन्यों के लिए उत्तम वस्तुओं को देते हैं वैसे ही अग्नि क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिए अग्नि के गुण होते हैं अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो लोग बड़े संग्राम में तेजस्वी भय रहित आगे चलने वाले और शत्रुओं के नाश करता नौकर हों उनका ही आप पुत्र के सदृश पालन करो भावार्थ सेनापति को चाहिए कि उन्हीं पुरुषों को सेना में भर्ती करे कि जो लोग शत्रुओं को जीत सकें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य घोड़ों के सदृश संतानों को शिक्षा देते हैं वे नित्य सुख को बढ़ाते हैं अब अध्यापक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जब कुमार और कुमारियां माता और पिता से शिक्षा को प्राप्त हुए आचार्य के कुल को जामें तब आचार्य के प्रिय आचरण और विनय से उसकी प्रार्थना करके विद्या की याचना करें जो ऐसा करे वह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ को जैसे वैसे विद्या के पार को जावे अब अधित्र विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी पढ़ने के लिए जावे तब उनको चाहिए कि प्रतिज्ञा करें कि हम लोग धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से आपके अनुकूल व्यवहार करके विद्या का अभ्यास करेंगे और मध्य में ब्रह्मचर्य व्रत का न लोप करेंगे और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि हम निष्कपटता से विद्या दान करेंगे अब अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ अध्यापक और उपदेशक ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे धार्मिक अधिक अवस्था वाले और विद्वान पढ़ने वाले होवें भावार्थ हे विद्वानों और विदुषियों आप लोग पढ़ाने के लिए प्रवृत्त हो और उत्तम शिक्षा करके और विद्या के योग को संपादन करके सब श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत काल पर्यंत जीने वाले करो इस सुक्त में अग्नि राजा अध्यापक और पढ़ने वाले के कर्मों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 15वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ